तो प्रतिकेन तेन ना। उस के पर सूरिया पुषाणीन सभी तेज अभी बीच विचार करते ही आलंबन प्रकृतम ओंकारस्य परंचा परंच अभेद ओंकार सेमेदश्रुते ओंकार अनेकश्रुता बाध्यतान्यथा क्योंकि यहाँ शंका हो रहा है कि त्रिमातृ तृतीय आ गई है ना पहले सब तो द्वितियां था वहां सब द्वितियां था तो वहां पर के पर तृतीया कर्णत्व वहा कर्मत्व था तो कर्मत्व है तो प्रतीक उपासना का विषय का बोध हो रहा है और कर्णत्व है तो वो अविधायक हो जाएगा है उसका अभिधान करने का साधन अविधायक जब हो जाएगा फिर संपद उपासना हो जाएगी वो ऐसी आशंका है तो इसलिए में जोड़ दिए नहीं आलंबन के अंदर जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उपक्रम क्या परंच ब्रह्म आवेदेश है और और ओंकार करके शुष्रुता अनेक अनेक बार सुनने को मिला है वो सारी की सारी बातें यहां की तृतीया को जैसे का वैसे रखोगे तो बात हो जाएगा इसीलिए इस तृतीय को द्वितिया में परिणाम करना चाहिए इस विषय पर सुंदर आंधिकार कार्य देखिए त्रिमात्रि तृतीय श्रवणाद ओंकारो न प्रतीतम पचहत्तर पृष्ठपाला पंक्ति प्रतीक नहीं है क्यों तृतीय मेव अभिधायक किंतु बला पर अभिधायक होने के नाते कर्णत्व को देखकर कर देख देख मान करके तृतीय विभक्ति की गई है ऐसा कोई पूर्व पक्षी का भ्रम हो उसे दूर करने के लिए कहते हैं ना। ना, भी क्रिया, प्रतीक निर्भर क्यों कही गई कहीं द्वितीय कहीं तृतीय क्यों कर रहे हैं आप तब कहते हैं यद्य कारण तो यह है वह कर्म होते हुए भी ओंकार जो है कर्म होने के बावजूद भी कारक अभिध्यान क्रिया एक तो कारक है और दूसरा अभिध्यान रूपी क्रिया का साधक है अतएव हेतु तृतीय व्यक्ति हो सकती है हेतु तुवक्षा उत्तरी मातृवक्ष करते हुए तृतीया उपपद्य एवं व्याख्यान हेतु ऐसा कथन करने में प्रमाण भाषा करने का प्रतिकम ओंकारसी इत्यादि अभेदे प्रतीक अधिष्ठान अध्यक्षमानदात्म्य आरोपात अभेद श्रवण यदि प्रतीक मानूंगा तभी यह संभव है अधिष्ठान और अध्यक्षमान इन दोनों को तादात्म्य आरोप करता हुआ अभेद व्यवहार हो सकता है जैसे कैशाल विष्णु है अभेद जो शालग्राम है वही विष्णु है क्यों शालग्राम प्रतीक है वो अधिष्ठान है उसमें कौन है? विष्णु है उन दोनों में तादात्म करता हुआ अभिद्यार जैसा हो जाता है यहां पर भी ओम ही अपर ब्रह्म ये जो अभिद्यवहार हुआ है यह तादात्म अध्यास के द्वारा हुआ ये तभी हो सकती है जब ओम ब्रह्म का प्रतीक हो जैसे विष्णु का प्रतीक शालग्राम है शिव का प्रतीक न उस प्रकार के प्रतीक में ही यह अभेद व्यवहार हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता कर्णतव तो न ते और करणत्व मान लेते फिर अभेद व्यवहार हो नहीं सकता था अनेक क्यों कहा सुर कंकार अभिध्या ऐसा प्रश्न में भी आया एकमात्रिध्याला मात्र को लेकर के कहा जब तक श्रोता दो बार जो श्रोता है श्रुत है अतएव तृतीया को कर द्वितिया में भी प्रणाम नहीं करेंगे तो उपक्रम में आया हुआ जो द्वितिया है वो बाधित हो जाएगी उपक्रम में जो द्वितीय विभक्ति है वो बीच में आए हुए प्रत्यय के साथ बाधित हो जाएगा की तो द्वित्रिमात्री है पूर्वश द्वितिया दो बार श्रुते तृतीय विभक्ति भी, भी दौ बारुता है द्विमात्रेण तुर। जग प्रख्या है दो बार विभक्ति दोनों विभक्तिरोपेक्षा करण स्परसाच कार्य विभक्ति कसा बाधो नुक्ता इसी तृतीय को बात करके द्वितीय में प्रणाम करना उचित नहीं होता क्योंकि कर्णत्व और अनायासी कार्य विभक्ति तो ही है इसलिए इसको भी बात करना उचित नहीं है ऐसा जब शंका उठा रही यद्यपि तृतीय विधानत्व न करणत्व तृतीया विभक्ति भी उपन्न उपन हो जाएगा क्यों अविधानत्व कर्णत्व को अविधायक होकर के क्योंकि तत्व प्रण वाचवाचक वह संबंध है अतएव जो यहां अभिधान करणत्व भी उपंत तो जरूर है इसमें कोई संशय नहीं है तृतीय तृतीयांत बोध होने जनाते वो अभिधान है अभिधान होने से कर्णत्व तो उचित तो ही है प्रणवस्य यद्यपि तथा भाषण तथापि प्रकृत अनुरोधा परम पुरुष पर अनुरोधा त्रिमात्र त्रिमात्र को क्या करना त्रिमात्र परम पुरुषम विध्यायी ऐसे द्वितीय परिणय द्वितीय विभक्ति में उस तृतीया को परिणाम कर देना चाहिए कथा श्री क्यों क्योंकि चाणक्य कारण भी कारण न्याय दिया त्यजेक त्यजेत न्याय त्यजेत तीन नंबर टिप्पणी शेष न्याय दिया है ऊपर भाषा थोड़ा सा दिया तेजे तेकम कुल, कुल की भला के लिए एक बेटे को विग देना उचित ही है एक यदि बेटा गड़बड़ कर रहा है चार पांच बच्चों में तो उस बेग बेटे को निकाल देना घर से ठीक है कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए एकम माने अधिक की भला के लिए एक को त्यागना ये है चाहिए सामान्य और इसे ग्रामस्यार्थ कुलम तिजेत एक ग्राम की भलाई भी होना है एक कुल को निकालना पड़े परिवार को परिवार को गांव से निकाल देनी चाहिए जिसकी वजह से गांव में बार बार लड़ाई झगड़ा हो, हो अल्लाह मचते रहे हैं, बार बार परेशानी टेंशनबाजी हो ऐसे परिवार गाँ थे, थे थे थे, थे गाँ को गाँव कैसे ही निकाल देना चाहिए ग्राम थे कुलम और जनपद से आर्थे ग्राम अंत जनपद के में गाँव को ही त्याग चाहिए आत्मा थे अपने के लिए अपने भला के लिए सकलम थे सब कुछ त्याग तभी अपना भला होता नहीं तो भला हो नहीं सकता इसलिए न्याय अगर अगर पर भी क्या है जो तृतीय विभक्ति आई भी है क्योंकि अनेक मिल हितु में ना हमें एक तो आदेश श्रवण द्वितीय विभक्ति का दो बार बोलना और प्रकरण के आरमे क्योंकि हमेशा वेदांत में इसमें वाक्य का अर्ग निर्णय कैसे होता है उपक्रम उपसंहार के आधार पर तो उपक्रम में द्वितीय है तो बीच में आई हुए तृतीय को महत्व नहीं दे सकते इसे तीन हेतु है उपक्रमात् प्रक्रमात्त अनुरोधात को उपक्रम को बातें की चीज है प्रकृत का अनुरोध उपक्रम आवेद श्रुति और द्वितीय का अनेक बार प्रयोग करना इन तीन हेतुओं के आधार पर कहते हैं तो ये ये जो एक दो बार आया वह साधारण तृतीया है त्याग देनी चाहिए सृतीय तृतीय मात्र रूप तेजसी अब आते वापस मूल में परम पुरुष में विद्या स तेजसी सूर्य संपन्न स तेजसी सूर्य संपन्न मंत्र में है ना उसकी बात स मे तृतीय मात्रा रूप तृतीय मात्रा रूप कई सप्ताह में है ना लेकिन स की व्याख्या है है ये मंत्र में उसको कई सब्ज में कर देंगे इसलिए सा के व्याख्या होने से प्रतिमाती रखना ठीक है तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवती ध्यामान मृतोपि ध्यान करता करता हुआ मर जाने पर भी उसे कोई हानि नहीं होगा वह तेजोमय सूर्य में एकीभूत हो जाएगा उसको प्राप्त कर जाएगा इसका अर्थ है टीका में कब्रेस पचीस ली यद्यपि मात्रा त्रय ध्यानार्थ का ध्यान करने से मात्र त्रूपित्व मात्र फल मिला से ना उसको पहले तो उसने एक ही मात्र का ध्यान किया तो इसलिए उसको पृथ्वीलोक मिल गई दूसरे ने दूसरे का ध्यान दिया उसको तो मिल गया लेकिन इसलिए तो तीनों मात्र का ध्यान कर रहा है आपने कहा ना जब तीनों मात्र का ध्यान कर रहा है तो तीनों मात्र का फल मिलना चाहिए अर्थात तो तीनों ही लोग मिलना चाहिए उसको तो तीनों लोग मिले कैसा जाएगा एक साथ क्रम से जाएगा ऐसे तो जैसा नहीं है यद्यपि ऐसा लगता है इन तथापि तृतीय तृतीय मात्रा है, निर्देश किया गया यहां महत्वपूर्ण इसी चीज का है त्रिमात्रण और अक्षरे त्रिमात्र शब्द क्या बता रहे हैं तीसरे मात्रा को और अक्षरण अवैवी को अवय और अवैवी दोनों को एकमात्र और द्वितीय अवयवाचक अवैवी का बोधक वहां मंत्र में नहीं आया अवैवी कौन है ओमकार इसके बारे में पहले दो मंत्रो में ओम करके आया ही नहीं है संपदेते द्वित्र संपदे और संपदा पहले यदि एकमात्र ऐसा था इन कहीं भी ओम का शब्द जोड़ा नहीं है। इन यहां पर अवयव और अवयवी दोनों का कथन किया हुआ है वह इस करने के लिए अवयवी का हमें उच्चारण करना है किंतु कौन सा अवय प्रदान करते हुए तीसरा अवयव को प्रदान करते हुए अवयव कौन है ओम ओम रूप अवैवी का मतलब क्या अम बा तीनों का उच्चारण करना है अवैवी का उच्चारण का मतलब तीनों का उच्चारण करना जैसे आपको कहा जाए गाय को ले आओ कोई उठा के लाओगे काट करके पूरे आएगी ना गाय जब गाय को लाएंगे सकल अवय युक्त होकर आएगा वो इस अवैवी का उच्चारण का मतलब क्या सकल अवयों का उच्चारण करना कौन सा प्रदान करना तो त्रिमात्र ने कह तीसरे मात्र प्रदान किसी को आंद स्पष्ट कर दे रहे हैं कि असाधारण तत्प्राधान्य निर्देश तृतीय मात्र रूपमिंत पाठ है प्रथमा है उसको सप्तमित मान लिया है तब वह सूर्य का विशेषण हो जाएगा क्यों कैसे हो जाए विशेषण विशेष भाव तो कहते हैं मकारसी आदित्य तत्वा मात्र का अभिमानी कौन है आदित्य मात्र का अभिमानी आदित्य इसे हो सकता है वापस में पहुंच तो जाएगा सूर्यलोक लेकिन वह न पुनरावृत है सूर्य सोमलोक का भी वह न पुनरावृत किंतु सूर्य संपन्न मात्र एवं लेकिन यह लाभ क्या है उसको वह सूर्यलोक में पहुंच जाने के बाद वहां से वह लौटता नहीं है जैसे सोमलोक में जाने के बाद वहां से लौटता कहा तो पूर्व मंत्र में वैसे यहां नहीं है सूर्य संपन्न सूर्य में संपन्न मात्र रहता का मतलब क्या आगे से जुड़ेगा क्योंकि वह आदि जो सर सब पापनुक्ता सूर्य संपन्न बहुवी पापा, पापा, संपन पापा से मुक्त होकर सूर्य में गया इसे लौटेगा नहीं लौटता कौन है जिसको कुछ पाप कर्म शेष हो हाँ? कुछ पुण्य विशेष मिश्र कर्म वाला होता है जो वो पृथ्वी आ जाता है और जिसका पाप केवल पुण्य पुण्य रह गया उसके लौटने के गुंजाइश नहीं रह गया ऊपर ही रह जाएगा वो वहीं से आगे बढ़ेगा मोक्ष मोक्ष की ओर चला जाएगा लौटने का प्रश्न ही नहीं है यथा पादोदरा त्वचा इसको समझा रहे पाप से मुक्त और कैसे पहुंचता है दृष्टांश समझा रहे जिस प्रकार से पादोदरादाह एवं उदरा क्या है है जिसका? पेट है जिसका जिसका वो सांप इसे पादोदर कहते जो जीर्ण हो गया हुआ जो चमड़ा उसका उसे मुक्त होकर के सब पुनर्नवोबी और पुनर् नया सा हो जाता है एवं हवा एश यथा दृष्टान्त उसी प्रकार से जैसे ये दृष्टांत है उसी प्रकार से सब पाप सर्प न सर्पानीन अशुद्धि रूपेण वह उपासक अपने पापों से मुक्त हो जाता है मुक्त होकर कैसे जैसे सर्प का पक्षी होते पाप क्योंकि वह चमड़ा क्या था जीर्ण शीर्ण हो गया था वही उसकी अशुद्धि उसी प्रकार आदमी का अशुद्धि क्या है उसका पाप ही अशुद्धि है वो हट जाएगा उससे निर्मुक्ता साम भी तृतीय मात्रा रूप ही उन्नीयते तब क्या होता है आत्मदर्शन का प्रतिबंधी की पाप थे वह नष्ट हो जाने के कारण से उसको सा, साम वेद के अभिमानी जो देवता लोग हैं जो तो तीसरी तृतीय मात्रा का अभिमान देवता लोग वे लोग उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे ऊपर की ओर ले जाते हैं ब्रह्म लोग की ओर ले जाते ब्रह्मलोक कहा है सूर्यमंडल से भी ऊपर है सूर्यमंडल से भी बहुत ऊपर है ब्रह्मलोक वहां किसे मंत्र में कहा गया ब्रह्मलोकं हिरण्य ब्रह्मलोक का मतलब क्या ब्रह्मण ब्रह्मलोकम क्या है ब्रह्मण मन हिरण्य ब्रह्मणा, से ब्राह्मण हिरण्य गर्भ रूपी जो ब्रह्म है उसका जो लोक है उस लोक को क्या उस लोक का नाम है सत्याख्यम सत्य नामक जो लोक है उसको प्राप्त हो जाए तो हिरण्य गर्भा सर्वेश सं नाम जीवात्मभूता वह जो हिरण्य गर्भ है कौन है वो कल सकल संसारी जीवों का आत्मभूत ही है कि हिरण्य गर्भ समी अभिमानी है ना समी का समझ्टी सकल जो व्यस्तियां हैं सब मिलाकर समष्टि उसका जो अभिमान है जैसे सारी समिया हाथ है पैर है जितने भी है इसके हजारों कीटाणु घूम रहे हैं नहीं सब का अभिमानी कौन हो रहा है लेकिन आप हो जाते मैं बोल देते ने हजारों जीव है अंदर उन सब का अभिमान कर बैठे हुए हैं लेकिन उन जीवों का जो पुण्य पाप हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस सब को नहीं। है क्या अंदर जो कीड़े आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं मर्डर मर कर रहे हैं क्या भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उससे आपका कोई समझ नहीं लेकिन सब पर अभिमान करते हुए आप उनको संभाले हुए हैं खिला रहे पिला रहे हैं उनको आप सोच मैं खाता हूँ लेकिन खाते कौन है ऐसा सब कीटाणु भी खा रहे हैं अनेक प्रकार के जो कीटाणु भीतर में शरीर को संभाले हुए हैं कोई नाश कर रहा है कोई जीर्ण छिन्न कर रहा है कोई कुछ कर रहा है अपना अपना काम धंधा उनको आप खिलाते और सोचते में खाता हूँ ये हाल हिरण गर्भ का भी है हम जितने भी शरीर है घूमने फिर रहे हैं ये सब उनके शरीर के कीड़े के बराबर है हम लोगों के शरीर के कीटाणु है वैसे उनके शरीर के हम लोग सब कीटाणु और कीटाणु भी मोटरसाइकिल पे चल जाते हैं सड़के बन जाते क्या क्या हो रहे आ रहे जा रहे वैसे यहाँ भी अंदर कीड़े घूम रहे फिर रहे मोटरसाइकिल उनकी अपनी होगी घूमते फिरते होंगे काम करते होंगे इधर-उधर, वहां भी मोबाइल जगत आ गया हो कीटाणु मोबाइल से बातें कर रहे होंगे आपस में दूसरे से जीव जो अंदर जैसे आप जो है कहा हैं आपके माता पिता कहाँ है यहाँ से मोबाइल से बात कर रहे हैं वैसे कोई किटाणु यहाँ होगा उसके माँ बाप यहाँ होंगे नहीं ऊपर कहीं शेर में वो बच्चा पैदा हो गया यहाँ आ गया है वेदांत पढ़ने के लिए पेट में और <laughs> यहाँ से वो वैसे बात करेगा पिताजी कैसे हैं आप <laughs> आ, जैसे भाई यथा ब्रह्मांड है तथा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है ना लेकिन आज भी सोचता नहीं सब चीजें अंदर हो रहे सारी कहानियां अंदर हो रहे नहीं हो ऐसी बात नहीं भी सब चल रहा है किसी के मोबाइल खराब हो रहा है किसी को कुछ हो रहा है तो सब चल रहा है अंदर में। इस कहते देखो सहता सर्वे जीवा एवं उसी प्रकार से ये जीरो जीवा नाम आत्मूता सकल संसार जीवों का आत्मभूत है समझो स अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूता सर्वे क्यों क्योंकि वह जो हिरण्ञा है वह अंतरात्मा है कैसे लिंग रूपे नाम आपके जो के माध्यम से वह भूतों का अंतरात्मा ही है कौन वह हिरण्य में ईश्वर सखाया है ना ईश्वर में बैठा हुआ है वो भी है अंदर में सर्वोत्तन ही लिंगात्मनी सहता सर्वे जीवा उस लिंगात्मा में ही सकल जीव जो है सहत्य अवयवों के समान बन करके एक ढांचा बने हुए हैं वही लिंग देह रूप से समस्त जीवों का अंतरात्मा है कि उस लिंगात्मा हिरण में सभी जीव सहत्य अवयवों के समान अवयव बने हुए रहते हैं तस्मात इसलिए उसका एक दूसरा नाम क्या है सीव घन उस हिरणगर जीव घन ऐसा नाम जैसे बादलों को क्या कहते हैं आप घन बोलते हैं ना वैसे घन है जीवों का घन समीलिंग रूपेण टीकाकर से समीलिंग रूप से वह सविद्वान स्त्री मात्र ओंकार अभिज्ञा इसलिए वह विद्वान तीसरे मात्रा से विशिष्ट तीसरे मात्रा प्रधान है किसमें ऐसा जो ओंकार है उस तीन अवय वाला ओंकार का अभिज्ञ जो तो पूर्ण रूप में ज्ञाता है वह व्यक्ति हे जीव गण हिरण गर्भाद विपरात वह यह जो परकौण है परात परम परत पर में जो परात पंचमी है उस परात का क्या लेना जीव गनाध हिरण गर्भात परात इससे जो परम परकौण होगा हिरण्य प्रज्ञा है निर्गुण निराकर परमात्मा जम पुरुषम इच्छते परमात्मा नाम से जो कहा जाता है उस पुरुषत्व को वे अनुभव करते हैं पूरी शयाम सर्व शरीर अनुप्रविष्ट वह ब्रह्म ब्रह्मका सर्व शरीरों में अनुप्रविष्ट है समझो पश्य ध्याय उसको ध्यान करता हुआ वह पश्य वह अनुभव करता है ब्रह्मा उपदिष्ट तत्व क्षणम विमृशन नित्यंतः ब्रह्मा जी सवा सतलोक में, में पहुंच गया जब सतलोक में पहुंच जाएगा वहां जब ब्रह्मा जी उसको अहम ब्रह्मा स्वीक जो उपदेश देंगे तब तो उसको, उसको असर करता है इस मनुष्य मनुष्लोक में तो प्राप्त जितना भी उपदेश था वो असर नहीं किया लेन उपासना करते करते करते वो मर गया नतीजा क्या हुआ शत्रोक गया वहां जब ब्रह्मा गएगा अहम ब्रह्मा से तब उसको असर करता है और फिर वो चिंतन करते करते वह परम पुरुष को ही प्राप्त कर इस के ही प्रकाशन करने वाले आगे दो मंत्र आ रहे हैं तत्र क्या हुआ ब्रह्मलोकमे पर जीव घना परम पुरुष जो पर कौन जीव घन हिरणगर्भ उससे भी जो अल्प लक्षण और पर तत्व जो सूक्ष्म तत्व ध्यान करता है तो तो है उससे मुक्त हो जाता क्रियासु बाह्य मध्यमा प्रयुक्ता तीसरो मात्रा केवल एक मात्र लेके चलने वाला केवल दूसरा मात्र लेके चलने वाला केवल तीसरा मात्र लेकर चलने वाला भी क्या है मृत्यु मत तीनों मात्राए भिन्न भिन्न रहने पर क्या है मृत्यु से युक्त हो जाते है मनी विनाशी फल को ही देने वाले होते हैं केवल आमात्र का ध्यान करोगे केवल वो मात्र का ध्यान करोगे केवल मात्र का ध्यान करोगे तो क्या होगा तीसरो मात्र प्रयुक्ता कैसे प्रयुक्ता अन्योन सक्ता अनभि प्रयुक्ता मृत्युमत्यवं भिन्न भिन्न रहने पर मृत्यु से युक्त हो जाते हैं वे मात्राएं है ध्यान की क्रियाओं में प्रयुक्त होती है क्रिया प्रयुक्ता कौन सी क्रियाओं में कहते हैं बाह्य मध्यमा सो जागृत सुशुद्धि और स्वप्न बाह्य मन जागृत भ्यंतर सुशक्ति मध्यम ने स्वप्न इन तीन क्रियाओं में प्रयुक्त हुआ करती है और वे परस्पर कैसे हैं अन्योन्य सक्ता संबद्ध है तथा विपरीत प्रयोग न किए जाने कारण से ये अनाभि प्रयुक्त है अर्थात विपरीत प्रयोग न किए जाने पर उनका नाम क्या हो गया अनभि प्रयुक्ता इस प्रकार प्रकार्य जाग्रत रूप रूप और मध्यम सम्रप क्रियाओं में ओंकार तो की उक्ति मात्राओं का जो व्यक्ति सम्यकता प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति हो के किए जाने पर वह विद्वान पुरुष न कंपते ज्ञा वह द्या, ज्ञान यह मने ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है फिर अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा विचलित नहीं हो सकता ये तीनों मात्राओं को समय प्रयोग करें तीनों को समय प्रयोग करे जागृत अवस्था में अमात्रा स्वप्न में उ मात्रा, और सुशिप्ति को मात्र से समझ करके इन तीनों अवस्थाओं से जो परे उन तीनों मात्राओं से परे जो नागबिंदु कला तो है उस पर ध्यान करने लगता है इस पर जान करके जो व्यक्ति वह व्यक्ति अपने स्वरूप में इस प्रकार से प्रतिष्ठित होगा कि वहां से कभी विचलित तो नहीं होता एक नंबर टिप्पणी सुंदर देखो तीसरा मात्र प्रति एक एक मात्रायात्र इत्यादि ना जैसे मंत्र में आया था वही एक मात्रा की अभिध्य करेगा या द्वितीय मात्रा का विधान करेगा एक एक मात्रा के यदि करता है तो मृत्युमत फल से उक्त मृत्युमत फल ही उसको मिलेगा मन विनाशी फल मिलेगा तीसरा नाम अपनी दिव्य भोग मात्र विलासेना ब्रह्म भिन्न हिरण गर्भाद विषयत्व क्योंकि तो, तीनों मात्राओं का क्या है दिव्य भोग मात्र विलासा से किया जाए तो ब्रह्म भिन्न होने के कारण से हिरण गर्वादी विषय रूप फलों को भले देगा लेकिन अतो अन्य आर्तम किंतु तो कहा गया ब्रह्म से भिन्न हो सब क्या है आर्थ है मृत्युमान विनाशी है मात्राण स्वरूप मृत्युमत्व विनाशक मात्रा क्या है अनात्मा है जड तत्व अब एक एक को लेकर आपने उससे संबंधित जड़ रूप फल को ध्यान करोगे तो फल भी विनाशी मिलेगा कि जो भी सब जड़ी है ना आम मात्र से यह लोक को मिलेगा यह लोक भी जड़ी ही है वो मात्र से मिलेगा चंद्रलोक वो भी जड़ी ही है मा मात्र से मिलेगा ब्रह्म लोक जड़ ही है क्या फायदा होगा सब कार्यात्मक है ना मै का इसी में रह जाएंगे इसे तीनों मात्रों को सम्यक प्रकार से प्रयोग करेंगे तभी तो मुक्ति हो सकती है एक एक मात्र का प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए ये यहां पर संकेत कर दिया भाष का ओंकार की मात्राएं हैं कैसे है तीनों मृत्यु मत्या मृत्यु मृत्यु मृत्यु गोचरा अन मृत्यु गोचरा मृत्यु है जिनका मानी विनाश है जिनका ऐसे ये तीनों विद्यमान है जिनका उनको कहते हैं मृत्यु मृत्यु विनाशी मृत्यु का विषय को अतिक्रमण नहीं किए हैं मृत्यु रूपी विषय मृत्यु का विषयत्व नहीं विद्यमान है वो मृत्यु विषयत्व का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं अर्थात मृत्यु विषय ही है वो इसमें कोई संशय नहीं अर्थात पक्का है ये तीनों का प्रत्येक अलग अलग करोगे तो प्रत्येक का जो फल होगा वो होगा प्रत्येकं ब्रह्म विना बिना तदपास नाम मृत्यु त्यर्थ आनंद कहते हैं कि प्रत्येक को ब्रह्म के बिना यदि उपासना करता है वह उपासक तो, मृत्यु तो तो नहीं कर सकता अर्थात तो, अब विनाशी फलों को प्राप्त करके वापस जरूर लौटेगा ब्रह्म दृष्टि संस्कृत चयुक्ता ये ब्रह्म से आप ओम को ध्यान कर रहे हैं और संभूक और सकल अवयवों को तीनों मात्राओं को लेकर कर रहे हैं तब तो ऐसा नहीं हो सकता वो अविनाशी तत्व को प्राप्त कर जाएगा किसी को मूल में करें ता आत्मनो ध्यान क्रिया उनको आपने क्या किया ता आत्मन ध्यान क्रिया सुप्रयुक्ता व्यक्ति ने इस का ध्यान क्रिया में प्रयोग कर है इसको ध्यान करने वाला जो चाहेगा वही उसको मिल सकता है। ता गया। तो ध्याने, तु, ता, मृत्यु टिप्पणी करें करके आप उनको ध्यान करेंगे तो कभी भी आपका नाश नहीं हो सकता किंच उसको समझा रहे आत्म ध्यान क्रिया प्रयुक्ता को समझाने के लिए मंत्र आया अन्योन सत्ता मन इतरेत्र संबद्ध भाष में अन्योन्य सत्ता मन इतरे संबद्ध अनविप्रयुक्ता का मतलब गया विशेषेण एक, एक विषय एव प्रयुक्ता इतनी प्रयुक्ता जो व्यक्ति अनविप्रयुक्ता समाज कर रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष रूप एक एक-एक विषय को लेकर के अलग अलग जो प्रयोग कर देता है उसको अभिप्रयुक्त कहा जाता है नुक्त तो अनुप्रयुक्त जो ऐसा नहीं है उसे और भी आगे बढ़कर कहा है, नई द्व दृढ़ता को निश्चय करने के लिए होता है ना नियुक्त अविप्रयुक्त न अविप्रयुक्त अनविप्रयुक्ता क्यों का विशेष रूप में प्रयोग करना जो जानता है वही मुक्त होता है एक एक विषय को सम्यक समझ करके जागरदारी रूप से उनको समन्वय करता हुआ उसमें अभिमान करता हुआ जो ध्यान करता है वह निश्चित रूप में मुक्त हो जाता है इसे नए द्वय समास कर दिया गया जागृत पुरुषो वैश्वाण्र भिन्नो विश्व आंधी कर दिखा रहे को सी फिर कैसे कर रहा है, वो? है ना, एक एक ध्यान त्रिषु क्रिया विशेष रूपेण एक एक अवयव का भी ध्यान काल में यानी कि पूरी चार में अः बोलते रहेगा असप्रमास्त में कौन बोलेगा वाँगू? कोई बोल पाएगा नहीं क्यों अवस्थाओं में बोलना है सप्तमी में बल प्रिया कह दिया मध्य महासु इसल है उल्टा करना पड़ेगा अकारोच्चारण सप्तमी करो तो अकारोचारण में जब आकार का ध्यान कर रहे हो उस आकार में क्या करना जागृत अवस्था की दृष्टि जब उच्चारण करते रहोगे उसमें स्वप्न की दृष्टि मकार तो उच्चारण करते रहोगे सुषिप्त अवस्था की दृष्टि इस प्रकार से को उच्चारण कर प्रत्येक अलग अलग उच्चारण करने से नहीं करने, हुँ, हुँ कर दिया पता नहीं चले वो क्या हो गया का अलग परिस्थिति हो रहा है इस ढंग से उच्चारण करना है आ थोड़ा बोलना वो भी थोड़ा बोलना मोह भले लंबा बोलो इन बोलना तीनों ही और प्रत्येक एक एक ध्यानकार सो भायाभ्य मध्य मास हो न न कंपते जो जिस प्रकार से यथोक्त विभाग उनको जानने वाला ओंकार के यथोक्त विभाग को जानने वाला क्या यथोक्त विभाग है किस तो क्रियासु विभागों का संबंध किस देवता के साथ है किस वेद के साथ है सारा जानकारी होनी चाहिए जैसे पहले एक बात टिप्पण में बुध देवता बता दिया था हा? वो सारा ध्यान रखना है। अग्नि वायु सूर्य देवता, देवताजुर्ग और साम वेद होते हैं इनके तीन तीन तीन तीन है यहां तो दो छात्र दिखा लिया इन वास्तव्य प्रणव का पूरे प्रणव परिषद प्रणव रहस्य परिषद पड़ेंगे तो कई आइटम त्रिक, तीन तीन तीन तीन कर दृष्टि करना तो सारी प्रक्रिया लंबी चौड़ी दी गई है तो उनको जैसे यहाँ जागृत स्वप्न स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षण जागृत स्वप्न और अभिमानी जो पुरुष कौन है विराट हिरणगर ईश्वर इन पुरुषों का अभिध्यान लक्षण योग क्रियासु योग क्रिया करते निधर ध्यान क्रिया रूपी योग क्रिया में उन पुरुषों का ध्यान करनी चाहिए तो तत्मात्रा को काल में ऐसी सम्यक प्रकार से प्रयुक्ता सम्यक ध्यान काल सम्यक प्रकार से ध्यान काल में जब उन तत्वों का भी साथ साथ ध्यान करते जाएंगे तो वह योगी ओमकार न कंपते न चलती वह अपने स्वरूप से हटता नहीं है न तव विदाह चलन उपित ऐसे व्यक्ति का चलन अपने स्वरूप से हटकर दोबारा संसार में चलन ने स्पष्ट करते हैं विक्षेप उसके अंदर दोबारा विक्षेप नहीं हो सकता जलम न उपद इसमें क्यों नहीं उपमान होगा क्योंकि जागृत पुरुष सहस्थान ही मात्रात्र ओंगारा रूपेण दृष्टा क्योंकि उसने क्या किया जागृत अभिमानी पुरुषों का साथ में तीनों स्थानों के माध्यम से मात्रात्र के साथ मात्र रूप कौन है ओंकार आत्म रूपेड ओंकार कि भाव को प्रोत्तिया ही ओम हूँ मैं ही तीन अवस्था हूं मई ये सारा ब्रह्मांड मेरे से भी कुछ भी नहीं है ऐसा विमान कर दिया अब बताओ उससे भिन्न जब कुछ भी रहा ही नहीं है किससे विचलित होगा कहां से विक्षेप पैदा होगा उसको विक्षेप तब होता है जब आप अपने से भिन्न कोई चीज को मान लो उससे आपको विक्षेप मिलते रहेगा कि आपने अपने से भिन किसी को भी मानो उससे विक्षेप मिलना शुरू हो जाता है स्थान मात्रात्म रूपेणे ओंकार सही एवं विद्वान ऐसा विद्वान है सर्वात्म सर्वात्म हो गया ओंकार कस्मिन वित किस विचलित होगा और किस विषय में विचलित होगा वो इसी वान में कार्य देखिए पूर्व प्रश्न जागृत पुरुष वैश्वान जागृत पुरुष कौन है वैश्वानर से अभिन्न है विराट पुरुष अभिन्न समी में क्या है विराट पुरुष अभिन्न या वृष्टि में कौन है विश्व है तत्थान कौन है स्थूल शरीरम शरीर ये इस तरह से समझना जागृत पुरुष कौन हुआ समष्टि में वैश्वानर जिसको विराट कहते हैं उससे अभिन्न वृष्टि में कौन विश्व उस विश्व का स्थान क्या है शरीर और जागरूक स्वप्न पुरुष कौन है समी में गर्भ उससे अभिन कौन वृष्टि में तेजस उसका स्थान कौन है लिंग शरीर और स्वप्न सुषुप्त पुरुष गौण है ईश्वरात्मा उससे अभिन कौन हुआ प्राज्ञा उसका स्थान कौन है अव्याकृत और सुषुप्त अव्याकृत में कारण शरीर इस स्थल शरीर लिंग शरीर अव्याकृत से क्या है ना कारण शरीर और अवस्था कौन सी सुषुप्त इस प्रकार से सबको घटाना है अविद्या मैं कारण शरीर को अव्याकृत कहते हैं तेषा अकाराधितालाम विध्यान तु योग क्रियासु उन अकार की तादत्व करते हुए जो ध्यान होता है उस ध्यान को योग क्रिया कह दिया गया तीसरा मात्रा प्रयुक्ता सर्वात्म पर ब्रह्म ईश्वर ब्रह्मणी ईश्वर ओंकार आभेद्यानता इस प्रकार जो सर्वात्मक परब्रह्म है उसमें ईश्वर भाव से ओंकार माध्यम से अभेद भावना से ध्यान करने की विधि है समझो रो मात्रा तो करता। तस्या स्वस्या तो गया ये लोकोक्त विभाग चलनम विक्षेपत् चलन का विक्षेप यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आप अपने आप को सब के सता भेद कर लिया स्वस्य स्वस्थ सर्वात्म स्व्यवत जब आपसे व्यतरित कुछ भी नहीं रह गया चलनम न संभवती तो, तो विक्षेप तो हो नहीं सकता कुतो है तो हो कश्मा विषय चले अच्छा किस कारण से उसमें विक्षेप पाएगा और किस विषय को पाएगा नहीं आएगा प्राप्त करता है इस प्रकार से इसको सर्वार्थ संग्रहार्थ द्वितीय मंत्र भाषकर कहते हैं अब तक जितना पंचम प्रश्न के जवाब में कहा गया वो सारा पदार्थ को संग्रह करके एक मंत्र में बोलने वाला यह लक्षण मंत्र दूसरा आप वो आरम्भ कर रहे हैं ऋग्विरेत साधक जोक है ऋगवेदित माध्यम से इस मनुष्य लोगों को प्राप्त करता है इस मनुष्य मनुष्योपलक्षित लोगों को प्राप्त जुर्वेद के द्वारा सोम से अधिष्ठित वह अंतरिक्ष लोगों को प्राप्त करता है और स्वामी सामवेद के द्वारा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। सूर है सूर्य से अधिष्ठित है यह कवय जिसे विद्वान लोग ही जानते हैं सभी लोग जानते भी नहीं उसको समझते भी नहीं उस चीज को तात्पर्य अवर्ण से तात्पर्य उम से तात्पर्य मात्रा उ म तम ओंकारिणी वायत्री नम ओंकारिणी वायत्री नन्वेदी उस ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान क्या करता है उस लोक को प्राप्त हो जाता है जो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से रहित है कैसा है वो यम वो शांत है अर्थात स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से रहित तब तो शांत है ना आप जो सोते रहते हैं शांत है क्यों है क्योंकि न स्थल जगत रहा न सूक्ष्म जगत रहा आपके लिए अजर हम इत नहीं वह अजर जरा से जरा है ना एक तरह से शिष्य का भी शुरुआत है जन्म हुआ सप्र से शिफ्ट में गे तो मान का जन्म है हल्की नींद आई हुई है तो बाल अवस्था समझो कार्ड चले है। गए है इधर-इधर लग का दिया जिसलिए अवस्था तरह से परे हो गई इसलिए वो अमृतम जब अमृत है अब भय का को कोई कारण नहीं रह गया भय है वो कौन है वो परम ब्रह्म तत्व ही है मंत्र में जी शब्द आया हुआ है वो इस प्रश्न के जवाब की समाप्ति का इति ज्योत्य परंचतम लोकम मनुष्योपलक्ष लोक को गोकम एतम एतम क्योंकि आगे अंतरिक्षम लोक का नाम ले रहे हैं ना इसी वजह ये एतम कर लिया जाएगा कौन सा लोक एक इस लोक को कदम मनुष्योपलक्षित मनुष्य से उपलक्षित पृथ्वीलोकों को प्राप्त करेगा तात्पर्य है केवल अवर्ण मात्रा अभिमान करता हुआ अवर्ण मा, अवर्ण मात्र संबद्ध तत्वों को ध्यान करते हुए ही प्रधान करके जो ओम का उच्चारण कर रहा है वह व्यक्ति पृथ्वीलोक फल को प्राप्त करता है अंतरिक्षम संबंधी हुवेद अभिमानी देवताओं की सहायता से वह उसमात्र का विज्ञान करने का फल स्वरूप अंतरिक्षलोक मैंने सोम से अधिष्ठित सोमलोक से अधिष्ठित जो अंतरिक्ष लोक है उसे वह प्राप्त कर जाएगा सामवीर यत्त मिति और साम के द्वारा मैंने सामवेद के अभिमानी देवताओं के द्वारा मात्र केवल का अभिमान कर तो ध्यान करेगा तो उसमें चला जाएगा वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा तत्वलोकम तृतीय मेधावी विद्यावंत न ऐसे जो तीसरा उत्कृष्ट लोक है तृतीय भुवम इत्यथ तृतीय जो लोक है तृतीय तृतीय लोकम प्रथम लोक पृथ्वीलोक बीच का अंतरिक्ष और तीसरा ब्रह्मलोक। कवय मैंने कौन कवि का मतलब यहां क्रांत दर्शित मेधावी क्रांत दर्शित मतलब नहीं है कविकार कविवी मेधावी होने के नाते इस का रहस्य को जान करके उसके अंतर उपासना करने वाला है विद्यावंत वेदय ना विद्वान सो अविद्वान उसको जानता ही नहीं उस ब्रह्म लोक को और लोक साधनी जानता है। ऐसे त्रिविध लोगों को ओंकार रूपी साधन के द्वारा अपर ब्रम्ह लक्षण मन बेती अपर ब्रम रूप जो फल है उसी को प्राप्त करता है अनुगछती विद्वान विद्वान ऐसे फल को प्राप्त करता है तेन ओंगे उसी ओंकार के द्वारा ओंकार विमुक्त जागृत विवर्जित अतव अजरम जरा वर्जित अमृतम मृत्युवर्जित अतव यस्मा जरा विक्रिया रही अभय यस्मा देवा एक-एक मात्र को लेकर कर रहा था तो उसको अनिप्य फल मिल गए लौटने वाला हो गया लेकिन आप तेने ही ओंकार उसी ओंकार के माध्यम से यद तत् परम ब्रह्म अक्षर वह है जो परम ब्रह्म है अक्षर तत्व है सत्य नाम से कहा जाता है पुरुष नाम से कहा जाता है उसको प्राप्त शांतम विमुक्त शांत है क्यों शांत है वो क्योंकि वो मुक्त है किससे भी मुक्त है आदि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जित जागृत स्व सुशेष सर्वप्रपंच रहित होने से उसको विमुक्त कहा जाता है शांत कहा जाता है जिसलिए ऐसा है इसलिए अतए आचरम इसलिए वो आचर जरे का मतलब जरा वर्जित यहां जरा से जन्मा भी पूरे सड़ विकार का निषेध जन्मा भी ष्ट विकार पूरे का निषेध हो गया वह क्या हो गया अमृतम मृत्यु वर्जित मृत्यु सरहित विनाश सरित हो गया हा विनाश का जब भय नहीं रह गया तो है मर मर डर तो सभी को मर जाऊंगा मर जाऊंगा यह डर रहा था हमेशा मर जाऊंगा ये डरी भयंकर अंदर छपा हुआ अभिनिवेश मृत्यु भय जिसका अभिनिवेश कहा गया योग सूत्र में मृत्यु भय सभी के अंदर बड़ा है। जरा विक्रियाम जिसने जरा आदि विक्रियां हैं उनसे रहित होने के कारण अभयम इसलिए वो अभय अभयम जिसले यह अभय है तस्मात परम इसलिए पर निरतिश है तद भी ओंकारे न गमन साधने न करता वह भी ओंकार रूपी जो आलंबन है यह प्राप्ति का जो साधन है उसके द्वारा जो प्राप्त करता है उसे अन्वित हो जाता है ये इस कार्य समझो यदि शब्द वाक्य इति शब्द वाक्य का परिसम्ति करने के लिए है कि कार्य कार अपर ब्रह्म प्राप्ति ओंकार अप्रियो परम प्राप्त अपर ब्रम की प्राप्ति के लिए जो ओहकार का प्रयोग किया था उसी ओंकार के द्वारा को भी प्राप्त कर सकता है उत्पन्न निर्वेशकार कैसे इन्हें पूरी बात जो कही जा रही है ध्यान रखना यहाँ सद्यो मुक्ति का मामला नहीं है पहले बोलते मंद मध्यम अधिकारी का मामला है ना प्रश्न उत्तम अधिकारी का तो है नहीं उत्तम अधिकारी चौथे प्रश्न हो गया पंचम प्रश्न क्या मध्यम मध्यम मंद अधिकारी का मामला है। इसलिए वो कैसे होगा? कर्म समझना। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्म जा करके वहां पर उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म ब्रम साक्षात्ना वहां जब उसको उत... निर्विशेष ब्रम साक्षात्कार उत्पन्न हो जाता है तब वो मुक्त होता है ओंकार से ओंकार से फल उक्त ओंकार है क्रम मुक्ति है नन्वेती द्वार उसके द्वारा पर को भी प्राप्त करता है यह का तात्पर्य है एव ओंकारेण आयत्रेन बीच था न मंत्र में तम ओंकार आयत्रीन अन्वेती एवकार तद भी ओंकार आयतन विशेषणार्थम पुनर ओंकार ग्रहण वह भी ओंकार के द्वारा ही होता है यह बात समझाने के लिए दो बार यहां इस मंत्र में भी ओंकार को ग्रहण किया गया है कि न पुनरोक्त बुद्धियाम इसे पुनरोक्त दोष यहां है एस आप आशंका न करें इस प्रकार पंचम प्रश्न भी पूरा हो जाता है अब इस का अंतिम प्रश्न है सुकेश भारतदात पूछता है वह षोड़श कल पुरुष के बारे में प्रश्न पूछता है क्योंकि मंडप में भी आएगा गदाह कला पंचदस्य प्रतिष्ठा कर्माण विज्ञान अमहेश मंत्र में आएगा उसको ही लेकर के विस्तार करने के लिए यह छठा प्रश्न आरंभ होगा